शांति, ओम गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज हम लोग परमात्मा के कर्तव्य के बारे में जानने की कोशिश करें ठीक है कर्तव्य जैसे हमने नाम रूप देश काल कर्तव्य इनको मोटे तौर पे समझ लिया है ना नाम क्यों है रूप उनका ज्योति बिंदु है देश परम नाम है काल उनका कलयुग अंत कहते हैं या कहे अति दुख, दुख हो जाता है उस समय उनकी जरूरत पड़ती है बाकी टाइम पे नहीं जरूरत पड़ती है और वो इंटरफेयर भी नहीं करते बाकी टाइम पे ठीक है जब जब आपको बहुत त्रासदी होती है उस समय आपको अशांत हो जाते आप तो शांति का शक्ति देने के लिए परमात्मा एंट्री करते हैं उनका स्पेशल काम यही है शांति का शांति की शक्ति देने के लिए आते हैं शक्ति देने के लिए हाँ एक्चुअली में शांति ही एक बहुत बड़ी शक्ति है उसी के अंदर सब कुछ समय हुआ है ठीक है ना हम्म हाँ हाँ जब भी कब आप बहुत मुश्किल में आ जाते हो कुछ नहीं करना है डिटेच होके शांति में खो जाना है बस आप पूरी तरह से वापस रीगेन हो जाएंगे पावर के साथ में और वापस उन चीजों को सही ढंग से करना शुरू कर देंगे ठीक है और अब उनका कर्तव्य क्या है अगर इसको बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट समझने की कोशिश करें, त्रिमूर्ति शिव कहा गया उनको। uh -huh. त्रिमूर्ति शिव यानी इन देवताओं को रचकर उनके द्वारा अपना कार्य करते हैं इसलिए उन्हें त्रिमूर्ति शिव कहा गया uh -huh. तो पहला है ब्रह्मा जिसके द्वारा ये नॉलेज देने का काम करते हैं uh -huh. और दूसरी तरफ शंकर के द्वारा ऑटोमेटिकली पुरानी जो खराब चीजें उसका भी विनाश होते रहता है ठीक है हम्म हम्म जैसे कल मैंने एक घर का उदाहरण देते हुए आपको समझाया जी समझ गए थे ना आप वो घर वाला उदाहरण ग्रेजुएशन चल रहा है उसी घर में आपको रहना पड़ रहा है और आप एक एक हाँ। दीवार तोड़ देते हो नया दीवार वहां बनाते हो और आप थोड़ा बाहर अंदर वहा यहाँ जहाँ एडजस्ट हुए एक दो महीना जब तक काम चल रहा है आपको एडजस्ट करना पड़ता है जी और बाद में आपको कोई एडजस्ट करने की जरूरत नहीं और आप बिल्कुल खुशी से सबको बुलाएंगे और उसका उद्घाटन करेंगे और काफी समय तक आपको जो है एक निश्चिंतता रहती है आप सुख से रह सकते हैं है न हाँ हाँ। लेकिन जब रिनोवेशन होता है तब आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, हाँ। है ना लोग कहेंगे ये क्या ऐसा क्यों ऐसा क्यों सारे प्रश्न वहीं पर है सारी मुश्किलें वही पर खड़ी हो जाती है लेकिन वो रिनोवेशन का, का काम होने के बाद कोई सवाल आता नहीं है कोई नहीं सब सुखी हो जाते शांत हो जाते ठीक है और रिनोवेशन के पहले भी आपको बहुत सवाल आते हैं लोगों को नहीं सवाल आता है हम्म कि कैसे करना है क्या हाँ आप रिनोवेशन के पहले आपका प्रॉब्लम है और रिनोवेशन शुरू करते है तो लोगों को प्रॉब्लम है और जब काम पूरा हो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं रहता तो वैसे ही हमारे जीवन में भी होता है मुश्किलें मुझे हैं तो मैं चाहूं मैं मैं खोज करूंगा ना मैं अपने रास्ता का मैं क्या करना चाहिए मुझे क्या चाहिए वो मैं सोचूंगा ना और जब मैं वैसे करने लगता हूं तो लोगों को प्रॉब्लम होता है सारे ऐसे नहीं वैसे बहुत सारे लोग डायरेक्शन राय देने आ जाते हैं लेकिन मैं उनको ना सुनते हुए अपने पर्पज को क्लियर कर लेता हूँ तो फिर तभी वही लोग वाह वाह करते हैं ये हमारे लाइफ के साथ जुड़ा हुआ तत्व है इसको समझना बहुत जरूरी है जी। और ये दोनों कार्य एट ए आट आट टाइम सैमेन में साइमेटली परमात्मा का एंट्री में शुरू हो जाता है हाँ। उनका आना इस दुनिया में जब अशांति प्रातिक बढ़ जाती है दुख बढ़ जाता है उस समय उनका आना होता है और आने के बाद वो देखता है कि बहुत सारा मैथ पड़ा हुआ है और इनको कोई आकाशवाणी या मेरी भावनाओं को या फिर क्योंकि परमात्मा को भी भूल गए हैं ईश्वर अल्लाह कैसे जरूर है लोग लेकिन उनका सही हाँ। परिचय नहीं है उनके पास ना ही उनको जानते हैं कि उनका एक्टिविटीज क्या है कैसे वो काम करता है कैसे हम उससे पावर्स रिसीव करते हैं कुछ भी लोगों के पास नॉलेज नहीं है हाँ। सारा उड़ गया है तो परमात्मा आ के शुरू भी कैसे करें है ना हाँ। और ऐसे भी नहीं कि सारा विनाश शुरू कर दे और फिर दुनिया स्थापित हो जाए वो मेथड भी रॉन्ग है कर तो सकते हैं लेकिन मेथड रॉन्ग है उनके लिए क्योंकि वो अपने बच्चों को मास्टर बनाना चाहते हैं राजा बेटा बनाना चाहते हैं क्योंकि उसके सारे बच्चे राजा है तब तो राजा राव बन गया रंक बन गया कंगाल हो गया तो उसको खत्म करके फिर से उसके पास तो आएगी नहीं ना वो सारी छतियाँ अगर आ भी जाता है तो वो इसको यूज सही ढंग से नहीं कर पाएगा क्योंकि तो उसके संस्कारों में वो चीजें नहीं है कि कैसे उन चीजों को संभाल पाओं हाँ। अभी कोई विलन है डाकू है चलो उसको आपने कुछ बोला यार ये पैसे की वजह से इतना सारा काम कर रहा है इसको पैसा दे देते है सारा ठीक है तो उसको बोल दिया यार तुम ये गलत धंधा ये सब मारा पीटा बंद करते तुमको पैसा दे देता हूं ठीक है पैसा दे दिया तो क्या वो बंद कर देगा हाँ बस यही चीजें तो है कि उसको पूरी तरह से बदलना है कोई चीज मुफ्त में मिलती है तो उसका उतना वैल्यू नहीं होता है इसीलिए उसके लिए थोड़ा सा आपको समझ हो मेहनत हो सब चीजें जो है अच्छी होती है तो परमात्मा जब इस संसार में आते हैं तो ही नो इज वेरी वेल की क्या है ये तो फिर वो एक विधि बनाता है इसलिए कहीं आप पढ़ा होगा भारत का प्राचीन सभी समस्याओं का हल है योग जो है सभी समस्याओं का समाधान है है ना तो ये फिलोसॉफी को लेकर लोगों ने काफी अपने अपने चीजें बना के रखी है ठीक है वो तो थोड़ा बहुत काम हो रहा है उनका वो भी भगवान जानते हैं परमात्मा जानता है हाँ। अब ऐसे सिचुएशन में इनको अपना काम कैसे करना है ठीक है हाँ। तो परमात्मा देखता है कि इनको ग्राउंड टू द अर्थ इनकी भाषा में ही इनको समझ में आ जाए ऐसी बातें मुझे करनी है फर्स्ट थिंग हाँ। और दूसरा इनको चीजें मेरे को एग्जांपल्स भी बनाने हैं लोग क्यों आकर्षित होंगे है ना कोई चीज मैं आपको बता रहा हूं तो आपको आपको कहीं ना कही उसके बारे में उदाहरण चाहिए एविडेंस चाहिए सब ना आप उस चीजों को कर पाएंगे तो परमात्मा भी क्या करता है सिर्फ ऐसे व्यक्ति की तलाश करता है जो बहुत सारे जन्म ले लिया सारे फेजेस को पार किया हो और ये सृष्टि चक्र के अंदर आदि से अंत तक जिन्होंने अभिनय किया हो रोल किया हो। तो वो उस व्यक्ति की तलाश में होता है और उनको सिलेक्ट करके उनके द्वारा काम करना शुरू कर देते हैं जिनके अंदर सारे ही अनुभव हो पूरी गरीबी का पूरे दुख का आ, पूरे अमेरिका सब माना ऑल द थिंग्स एक स्टार्ट एंड पूरी ही phases, पूरे ही फेजेस वो किया हो। उसके पास कोई भी ऐसा नहीं हो कि ये अनुभव नहीं है तो वो सारे ही अनुभवी अनुभव व्यक्ति को ढूंढता है एंड उसको अपना एक माध्यम बताता है और उसके द्वारा काम शुरू करता है तो उस व्यक्ति को वो नाम देता है प्रजापिता ब्रह्मा ठीक है उस व्यक्ति को क्या नाम देता है प्रजापिता प्रजा ब्रह्म ठीक है और फिर उसके द्वारा क्या है अब वो व्यक्ति को भी समझ आ जाए ना अब आप जिस व्यक्ति को सिलेक्ट किया है उस व्यक्ति को भी समझ आ जाए कि मैं हूँ ये और मैं तुम्हारे द्वारा ये काम करना चाहता हूँ है ना ये फिर कॉन्ट्रवर्सी है कैसे उसको समझाएगा <laughs> yeah, right. है ना वो तो शरीर है नहीं इसका और इसको समझाए तो कैसे समझाए <laughs> तो ये बड़ा वंडरफुल uh, स्टोरी है यू कैन रीड द स्टोरी ऑफ ब्रह्मा बाबा एक किताब बनी हुई पूरी पूरी किताब है टाइम कैन रीड इट वो न, बड़ी स्टोरी है उसमें शॉर्ट में मैं बताऊंगा <laughs> आदि उस बुक का नाम क्या अद्भुत कहानी पार्ट वन पार्ट टू दो पार्ट है पार्ट वन से शुरू करके पार्ट टू का तक खत्म कर अद्भुत कहानी तो अब हाँ? ये जो है आ, उनको बताने के लिए कैसे किया जाए तो स्टोरी ऐसा है कि ये हीरो का व्यापारी होता है आखिरी जन्म में जिस जन्म में परमात्मा को प्रवेश करना होता है और इनके घर में सब कुछ है बेटे है बेटियां है भव्य है और अच्छा खासा काम चल रहा है इनका और डायमंड्स के व्यापारी है लेकिन इनके अंदर एक थी कि वो नारायण के बड़े भक्त थे और सवेरे पूजा पाठ गीता आदि करना समंदर के किनारे जाके सबके लिए शुभकामना करना सबके लिए दुआएं करना प्रार्थना करना ये सारे उनके अंदर विशेषताएं है ठीक तो एक दिन क्या होता है कि इनके घर में ये साधु संतों को बहुत मानते थे इवन आई थिंक 14-15 गुरु भी कर लिए थे इज अस्ट पर्सन जो एक जगह अटते नहीं कई बार होता है ना हमने एक गुरु कर लिया तो फिर दूसरी जगह सोचने का दिल ही नहीं होता हमारा हमको ऐसा लगता है कि हमारे से बहुत बड़ा गलती हो जाएगा दूसरे ग्रुप करने से लेकिन इनका ऐसा नहीं था ये दत्तात्रेय सभी को दत्तात्र अच्छा अच्छा, था इनको इनके पास इसलिए जीवन में चौदह गुरु कर लिए थे ठीक है और जब भी कोई गुरु पूरे साल भर में इनके घर में फिर वो गुरुओं का आना रहता चौदह गुरु कर लिए तो साल भर में रोज पंद्रह दिन में एक गुरु आ जाते थे इनके पास रहने के की। और इनके घर में प्रवचन वगैरह चलता और सब काम शाम में प्रवचन और गुरु की काफी दिल से वो सेवा करते थे तो इवन बाथरूम जाते थे उधर एसेंस रखना अगरबत्ती लगाना रोज वाटर फैलाना सारा चीज बनना ए टू जेड उनका ख्याल रखना ये तो अच्छा लगता तो ये करते रहे और एक दिन प्रवचन चल रहा था और परमात्मा जो है उनको काम करना था अपना तो ये ये भी प्रवचन में बैठे हुए थे प्रवचन पे ये मिस नहीं करते हाँ। प्रवचन के बीच में से एक दिन ये उठ गए उठ के अपने कमरे की तरफ चले हाँ। तो इनकी बहू ने देखा कि बाबा तो कभी उठते नहीं ऐसे कुछ तभी तो इनका हाँ। प्रॉब्लम है शायद तबियत ठीक नहीं इनको तो उनके पीछे पीछे हाँ। वो देखने जाती है कि कुछ हेल्प हो तो वो तो जाके अपने कमरे में बैठ जाते हैं जैसे बैठ जाता है पूरा कमरा जो है रेड हो जाता है और ये है कि बहू एक ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति रही जो सब कुछ देखती है हुँ. और उनको तो कुछ मालूम नहीं ना इट इज हैिंग विथ हिम एंड सींग दिस वो बहू जो है वो देखती है सब कुछ हाँ। और एक आवाज आता है, है। निजानंद स्वरूपम शिव होम शिव होम ज्ञान हाँ। स्वरूपम शिव होम शिव होम शिव होम शक्ति स्वरूपम शिव होम शिव होम शिव होम तो इस तरह की ये आवाज आना शुरू हो जाता है ये थोड़ा घबरा जाती है और फिर उसको देखती है तो वो लाइट बड़ा काम लगता है बहुत तो अच्छा लगता है और खो जाती है कुछ समय के लिए एंड ऑल द लाइट फिर कुछ सेकंड के बाद सारी लाइट चली जाती है एंड uh, वो भी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है एंड ही देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं तो फिर uh, वो बोल uh, अब उस व्यक्ति को कुछ एहसास हो गया है तो वो कहता है कि कोई लाइट थी आई और चली गई हाँ। उसको जो फील हुआ उस समय हाँ। अब बहू बोलती है मुझे भी ऐसा लगा है कि कोई बड़ी दिव्य शक्ति इधर एंट्री हुआ था और एक आवाज आई थी निजानंद स्वरूप शिव हो मैं शिव हूं तो अच्छा ये बात है क्योंकि उसको पता नहीं इसलिए वो बोलता है कि ठीक है यू नो समथिंग लाइट आया गया इतना उनको एहसास हुआ है उसकी फीलिंग बता रहे हैं एंड ये देखा है बहू ने तो बहू वो अपना बकान करती है कि ऐसा हुआ अब इसके बारे में वो लोग गुरु से बात करते हैं तो गुरु को इसके बारे में कुछ पता नहीं है तो गुरु बताए तो क्या बताए है ना है। फिर उसके बाद दूसरे तीसरे चौथे दिन इनको विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है।, है वो सामने एक विष्णु का चतुर्भुज तीन एक रूप आ जाता है और उसको बोलता है कि सतत जैसा मैं हूँ वैसे तुम हो ऐसे करके बोल के चला जाता है गायब हो जाता है फिर ये सोच में पड़ता है कि है क्या चीज पाई ठीक है आवाज़ आती है फिर से आवाज आती है एक रूप आता तो है विष्णु का हाँ, रूप के हाँ। जैसे रूप। पहले चिदानंद स्वरूपम ज्ञान स्वरूपम शिव हाँ, वो आवाज आई तो, इस... तो इसमें भी आवाज आई फिर इसमें हाँ बोल के गया व्यक्ति स्वरूप विष्णु रूप में देवता स्वरूप में वो आए एंड उनको बोला तत्त्वम करके चला गया तत्त्वम तो तो अच्छा जैसा मैं वैसे तुम करके चला गया ठीक है फिर इनको वापस हुआ कि यही क्या हो रहा है मेरे साथ समथिंग इज गोइंग कुछ हो रहा है फिर वापस गुरु के पास जाते है कि ऐसे ऐसे हुआ तो गुरु बोलता है तुमने बहुत भक्ति की है तुमको फल मिला उसका अच्छी बात है लेकिन इसकी फीचर रहस्य क्या बोले उसके बारे में नहीं जानता मैं भी फिर वापस इनका जो है सोच शुरू हो गया कि क्या कुछ तो टूटिंग इज है विच आई एम नॉट अंडरस्टैंड ठीक है तब इन्होंने क्या किया अपना बनारस जो है ये कराची में थे उस समय एंड इनका नाम दादा इक्राज था फैमिली और बनारस ये आए वहां से बोला मैं कुछ महीने के लिए बनारस जाता हूँ तो बनारस आने के बाद ये एक अपने एक दोस्त का बंगलो था शायद इनका वहां पर उठाओ और ये चिंतन करते रहे कि वैपनिंग विथ मी समिंग इज है मंथन करते रहे एकांत एक में बैठे रहे अब इनको सारी चीजें जो है धीरे धीरे क्लियर होता गया कि कोई दिव्य शक्ति है वो मेरे द्वारा काम करना चाहती है और फिर हाँ। उनको बनारस में फिर वापस साक्षात्कार होता है एक विनाश होता है पूरी दुनिया का और फिर हेलो हेलो जी जी हम एक विनाश का साक्षात्कार होता है और ये उस समय होता है इट इज 1937 आई थिंक और वो बम वगैरह ऊपर से गिर रहा है न्यूक्लियर वगैरह और सारी दुनिया त्राही होके खत्म हो जाता है और उसके बाद फिर एक शांति आती है और फिर उसमें ऊपर से ज्योति आती है और नीचे जो है वो देव के रूप में डांस करती है और चली जाती है सारे ऊपर से ज्योति के रूप में आती है और नीचे ट्रांसफॉर्म हो जाता है उनका एक मानव बन जाते हैं देव देव देवी देवताओं के समान बन जाते हैं और बहुत अच्छी तरह से रास करते हैं और गायब हो जाते थे तो इनका फिर वापस मंथन चलता है घबरा जाता है की बड़ा विनाश याद ये तो कभी सोचा हाँ। ही नहीं था ये सब चीजें हो क्या रहा है हाँ। एंड हाँ। उनको डर भी लगता है और फिर वो उसके बाद ही हीरा शेमा जो बम कांड हुआ ना वो उसके बाद हुआ साक्षात्कार हाँ। इनको पहले हुआ 37 38 के बीच में उसके बाद वो प्रयोग हुआ गया प्रयोग किया गया हाँ। ठीक है हाँ। और कौन सी जगह पे हुआ था ये बनारस बनारस तो फिर उन्होंने वो लेटर भी लिखा था कुछ लोगों को प्रधानमंत्री जहूर समय के जो प्रधानमंत्री वगैरह थे ऐसा कुछ हो रहा है ऐसा कुछ होने वाला है तो वो तो उनकी कोई बात नहीं दे ठीक से और फिर ये चलता रहा और फिर ये धीरे धीरे इनको सब कुछ समझ में आने लगा कि कोई दिव्य शक्ति है मेरे द्वारा कोई अच्छा काम करना चाहती है और उसके लिए कुछ प्रिपरेशन करना चाहती है जो मेरे द्वारा करना चाहती है और फिर जैसे ही वहाँ सब कुछ होता गया अलफ़ और इनको बहुत खुशी भी मिलने लगी कि कई साक्षात्कार होने लगे ज्योतियों के और खुद परमात्मा उनको रिझा रहे हैं बता रहे हैं तो उनकी बताने की शैली उनका जो प्यार है वो इनको मिल रहा था उनने घर वालों को चिट्ठी लिखी अलफ को मिली अल्लाह बेको मिली बादशाही तो ये सिंधी वर्ष है शायद उन्होंने लिख के भेजा घर वालों को लेटर में और वो दो शब्द क्या वर्ड था तो अलफ को अल्लाह मिला बे को बादशाही को ना मिला देख इस तरह के कई कोडवर्ड उनके पास आते और वो इनको लिख के भेजते थे घर तो वाले भी परेशान होते थे कि क्या है क्या है ठीक है फिर धीरे धीरे समथिंग सब कुछ सेटल हो गया एंड रोज शाम को इनके द्वारा जो है परमात्मा वाणी चलाना शुरू कर दिया और फिर इनके ही घर में ये चीज इनके घर में वैसे भी रोज प्रवचन होते थे तो एक दिन ये भी बैठ के कुछ बताने लगे और बताने लगे तो लोगों को श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो गया किसी को राधे का हो गया और किसी को रास लीला देखा द थिंग वाला मैजिकल थिंग्स सारे होने लगे तो ड्यूरिंग uh, किस टाइम पे जब ये किस टाइम पे लोगों को ये एक्सपीरियंस होने लगा जब ये क्या करते थे जब इनको अनुभूतियां होती थी तब नहीं इनको अनुभूत क्या हो गए ये घर पे आ गए और शाम के समय में इनका प्रवचन शुभ होता था नी तो लोग आते थे वैसे थोड़े बहुत रेगुलर उनके पास हां हां। तो उस बीच में ये जब बैठते थे तो ओम की धुनी कराना शुरू कर दिया था शुरू शुरू में जी जी अरे तो ये शाम के समय में बैठ ओम की धुनी किया करते थे ओम की दुनी अच्छा समझिए तो लोग आते थे ओम की दुनी जैसे ही वो लोग भी साथ में शुरू कर देते थे, थे तो ध्यान में चले जाते थे और ध्यान अवस्था में ये लोगों को कई स्वर्ग किसी को क्या किसी को क्या ऐसे कृष्ण का साक्षात्कार राधे का साक्षात्कार हो जाता था तो धीरे धीरे क्या हुआ उस साक्षात्कार के वजह से ओम ओम की दुनी करते थे तो लोगों ने नाम रख दिया ओम मंडली और फिर न्यूज़पेपर में भी ये आ गया कि ओम मंडली में जाने से राधा और श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है हम्म। तो मास बढ़ने शुरू हो गया और लोग साक्षात्कार के बहाने खींचे चले आते थे और यहाँ आने के बाद ओम की दुनी करते ही सब लोग ट्रांस में चले जाते थे हम्म। तो ये जो चीज है शुरुआत में उन्होंने परमात्मा अपना कार्य करने के लिए सारी चीजें कराई ठीक थी। है और उसके बाद फिर उनके द्वारा वाणी चलना शुरू हो गया फिर उसके वाणी के बाद फिर काफी चीजें हुई फिर उसके बाद आश्रम बनाए उन्होंने आश्रम बनाए तो लोगों ने विरोध किया वहाँ के लोगो नेमीन बाय वानी चलना शुरू हो गया उसका मतलब वाणी बना परमात्मा इनके द्वारा बोलना शुरू कर दिया okay. ये जो नॉलेज है क्यूँकी में किसी के द्वारा देना ही था ना उनको जी जी जी हाँ समझ गए वाणी मतलब ठीक है तो इस तरह से ये चीजें बड़ी आगे और फिर उसके बाद वो स्टोरी है सारा कैसे वो स्थापना हुआ कैसे फिर इनका एक ग्रुप बना चे तीन सौ चार सौ लोगो का फिर कराची में एक जगह ये लोग रहे और किसी हुँ. को कुछ पता ही नहीं तीन चार चौदह वर्ष तक ये लोग अंडरग्राउंड रहे और अंडरग्राउंड में सिर्फ तपस्या ही करते रहे और सारा कुछ हुआ कौन इनके साथ जो उस समय जो ओम की दुनी करते वक्त जो लोग आए थे अच्छा और भी इनके साथ लोग मिलते सब मिले मिले और फिर धीरे धीरे इन्होंने बहुत सारा काम किया एंड उनको ऐसे हाँ। काम होते रहे और हाँ। फिर काफी चीजें हुई वो बुक पढ़ेंगे तो आपको पूरा ही इश्तिहास आ जाएगा ध्यान में ठीक है हाँ। तो इस तरह से एक स्थापना का जो कार्य है परमात्मा समय और युग आत्मा और परमात्मा इस टाइप के नॉलेज देना शुरू करते हैं तो इसके बारे में लोगों को बताना जरूरी था तो वो परमात्मा बता रहे हैं ठीक है तो अब कौन सा समय चल रहा है वो पता हुँ. चल गया और इसके बाद कौन सा समय आएगा वो परमात्मा ने लोगों को बताना शुरू कर दिया समय में युग हाँ है? हाँ युग हाँ. ये एक हिस्सा है समय के साथ ठीक हाँ, हाँ. है हाँ. चक्र कहते हैं ना बाल चक्र कहते हैं तो उसका पूरा नॉलेज किसके पास नहीं है ना जी, हाँ. वो नॉलेज परमात्मा ही आकर देते है हाँ. तो आत्मा परमात्मा सृष्टि का ज्ञान परमात्मा देते हैं सभी मनुष्यों को ठीक है हाँ. और क्या करना है वो बताते किस तरह से आप हाई पोजीशन को प्राप्त कर सकते हैं वो परमात्मा आके बताता है तो ये नॉलेज धीरे धीरे जो है शुरू हो गया और कुछ लोग तपस्या करने लगे और फिर उसके बाद ये दोनों कार्य अभी भी चल रहे हैं उस समय भी चल रहे थे अभी भी चल रहे हैं और ये कार्य जैसे ही पूरा हो जाएगा तो विष्णु के द्वारा एक नई दुनिया में हम लोग एंट्री करते हैं जैसे एक बीज होता है यू कैन अंडरस्टैंड बाय द कोई भी चीज बीज है बीज को बीज डायरेक्ट चार्ट नहीं बनता है ना हुँ. बीज तो पनपता है पनपता है उसके पनप का टाइम जो है किसी को कुछ भी मालूम नहीं पड़ता यू कैनोट सी है ना उसको अंडरग्राउंड होना पड़ता है और वैसे ही अंडरग्राउंड ये लोग रहे तपस्या कर रहे अभी भी ये अंडरग्राउंड ही प्रोसेस चल रहा है तपस्या का समय अब धीरे धीरे जब ये पूरा कार्य हो जाएगा तपना एंड विनाश का तो वहां से एक छोटी सी टहनी निकलेगी नए युग की समय की शुरुआत हो जाएगी ठीक है, हाँ. तो उसको नया कह सकते हैं, बट नॉट बिगिनिंग कह सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी हमेशा ये चक्र जो है ना वेन यू सी द सर्कल वो घूमता रहता है हाँ. वो रुकता नहीं है ठीक है ना जी, उसको स्टार्ट एंड एंड आप समझ सकते हैं, बाकी वो ऐसा कुछ होता नहीं वो चलता रहता है ऑलवेज हाँ. रनिंग तो अब हम उसको थोड़ा सा आगे जाके समझेंगे समय का चक्र चक्र इसको अब विष्णु को जो है जब भी आप देखेंगे विष्णु को विष्णु को समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज विष्णु ठीक है ब्रह्मा एंड शंकर इज क्लियर ना राइट ब्रह्मा शंकर तो हो गया उनका रोल आपको बता दिया मैंने अब हम विष्णु को समझ लेते जो थर्ड एलिमेंट है या थर्ड जो माध्यम है परमात्मा का वो है विष्णु हाँ पालन हार, आ, पालन हार। ये पालन हार जो है इनका रूप आप देखेंगे तो विष्णु को हमेशा चार बुझाए दिखाते है तो ऐसा कुछ होता है क्या चार बुझाए वाला व्यक्ति तो होता नहीं है ना न अगर उनकी फिलोसफी होती या उनका खानदान चलता तो चार चार हाथ वाले लोग मिलते अपने को विश सेक्टर में तो वो सेक्टर है ही नहीं ना इसके पीछे क्या है आध्यात्मिक रहस्य है कि समथिंग वी शुड अंडरस्टैंड चित्र का माध्यम की उसमें चित्र प्रतीक होता है प्रतिबिंब होता है सिंबल होता है वी वी शुड हैव थिंग तो वो सिंबल है विष्णु मना लक्ष्मी नारायण के कम्बाइंड रूप का हम्म हाँ. और हमेशा विष्णु को जो है ना बड़े ही वो थाट बाट वाले बताते हैं गोल्डन वो सब चैक उनके हाँ। गले में रहता है पॉश ऑन हाईफाई हाँ। जी और वही इस तरफ आप देखेंगे ब्रह्मा को तो बहुत बिल्कुल साधारण दिखाते हैं हाँ। और एक तरफ अगर दूसरी तरफ आप नजर डालते हैं तो शंकर को बिल्कुल बिन कपड़े के ही दिखा देते <laughs> हाँ, हाँ। जी। तो अब बिन कपड़े क्यूँ दिखाए और इनको कपड़े दिखाए ब्रह्मा का वो बिल्कुल साधारण गरीब ठीक है एक गरीब एक बिल्कुल कुछ भी नहीं वैरागी, आउट ऑफ द बॉक्स क्योंकि वैसा व्यक्ति जी नहीं सकता ना चल फिर सकता है क्या हाँ, नहीं तो वो आउट ऑफ द बॉक्स है और फिर ये जो बिल्कुल हाई है बीच वाला विष्णु हाँ, हाँ, और इनके हाथों में चार अलंकार भी दिखाते हैं हाँ, अब ये तो कम्प्लीट है इनको अलंकार की क्या जरूरत है भाई हाँ, लेकिन दिखा रहे तो उसके पीछे का रहस्य होगा ना तो विष्णु मीन्स चतुर्भुज लक्ष्मी नारायण कम्बाइंड रूप ये अंडरस्टैंड हो गया अपने को जी हाथों में चार अलंकार देते तो चारों अलंकारों को समझना जरूरी है उसमें ज्ञान भरा हुआ है क्योंकि हाँ। अभी हम लोग कम्प्लीट नहीं है क्योंकि जो अलंकार वगैरह किनको दिए जाते हैं देवी देवताओं को दिए जाते हैं उनको बताया जाता है साधारण हाँ। व्यक्ति के हाथों में अलंकार अच्छे नहीं लगते क्यूँ हाँ. क्योंकि हि इज ऑन द वे उनको उनको रिसीव करने के लिए या उन चीजों को प्राप्त करने के लिए लड़खड़ा रहा है पुरुषार्थ कर रहा है जो व्यक्ति कम्प्लीट नहीं है उसको अथॉरिटी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता ना अब पढ़ाई कर रहा है तो हाँ. पढ़ाई करने के बाद पास हो गया परीक्षा तो उसके पास डिग्री आएगी न हाँ. अब पढ़ाई करने वाले को भी दिखाना चाहिए ना इसको भी डिग्री मिलने वाला है सा लेकिन डिग्री मिलेगा जब पास होगा तब है न जी। तो इसी तरह विष्णु को कोई वो अलंकारों की जरूरत नहीं है विष्णु को अलंकारों की कोई जरूरत नहीं इज अ कंप्लीट मैन उसके पास सारी चीजें हैं, सब शक्तियां है धन संपत्ति सब कुछ है ऐश्वर्य सब कुछ है उनको अलंकारों की जरूरत ही नहीं है लेकिन फिर भी ही इज कंप्लीट, उनको दिखाना पड़ता है ठीक है अब उन चीजों को हमें समझना है अलंकारों को कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं हम कैसे विष्णु बन सकते हैं वो रहस्य उस अलंकारों में भरा हुआ है हाँ. है ना कोई डॉक्टर बना है तो उसकी डिग्री है तो डिग्री देखकर हमें भी लगता है कि हमें भी डॉक्टर की डिग्री पाना है तो हमें डॉक्टरी का पढ़ाई करना है पढ़ाई करने के बाद परीक्षा देंगे तो हमें भी ऐसा डिग्री मिलेगा और हम भी ऐसे डॉक्टर बन सकते हैं है न तो अभी आपको विष्णु जैसा बनना है यानी लक्ष्मी या नारायण बनना है तो ये चार अलंकारों को समझना होगा हम्म हम्म तब जाके आप उस जैसे बन सकते हैं हम्म तो अब हम लोग पहली चीज चार अलंकार में से एक है गजा जिसको बोलते हैं गदा हम्म ये जो है हनुमान को भी दिखाते हैं ऐसे पकड़े हुए है ना विष्णु को नीचे दिखाते हैं। में भी रहस्य है हनुमान पुरुषार्थी है ना इज नॉट कंप्लीट, वो कर रहा है उसके लिए मेहनत कर रहा है इसलिए उठा के फिर रहा है और विष्णु उसे नीचे दिखाते हैं क्योंकि इन कम्प्लीट है इसको उठाने की क्या जरूरत है इज उसने पार कर लिया तो ये सही अर्थ क्या है कि गजा अर्थात हमारे अंदर जो बहुत बड़े डिस्टर्बेंस जो हम आत्माओं को करते हैं या मनुष्य जीवन को डिस्टर्ब करते हैं वो है काम क्रोध मोहलोम अहंकार मस्त मस्तर ये सारी चीजें ठीक है हाँ. इसके ऊपर विजय पा चुके हैं विष्णु जी इसलिए उन्हें गजा भी दिखाते हैं और नीचे दिखाते हैं, ठीक है, है? हाँ. दूसरी तरफ आप देखेंगे उनके हाथ में कमल दिखाते हैं कमल का अर्थ ये है कि कीचड़ में रहते हुए कीचड़ से अलग रहता है कमल की विशेषता यह है कि वो पानी के ऊपर तैरता है हमेशा तो एक साधारण व्यक्ति को तो अगर दिव्य पुरुष बनना है विष्णु समान बनना है देव समान बनना है तो उसकी शुरुआत अभी से होती है जब उसके पास बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। कीचड़ से वो कमल खिलता है तो कीचड़ यानी कलियु दुनिया अभी के वर्तमान समय में आपने उसका अनुभव किया है और फिर उसके ऊपर ऐसे दर्द भरी में, में फस जाते हैं तो परमात्मा आकर ज्ञान रूपी जल हम सभी को देते हैं जैसे ही वो ज्ञान हम लोग रिसीव करना शुरू करते हैं तो हमारा जीवन जो है जड़ चाहे कलयुग में वो सारा जो है अंदर हो लेकिन मुझे ज्ञान मिलते ही मैं क्या करता हूँ मैं ज्ञान के साथ जीना शुरू कर देता हूँ तो मेरा जीवन कमल पुष्प समान हो जाता है बल कलयुग में मैं हूँ लेकिन उससे बिल्कुल अलिप्त हो रहा हूँ हाँ। मेरा जीवन कमल की तरह खिलने लग जाता है ज्ञान प्रज्ञा मेरे पास आ जाता है दूसरों से अलग हो जाता और आकर्षित कर हाँ। लेता तो ये कमल हो गया फिर इसके बाद आता है शंख शंख शंख ये प्योरिटी का सूचक है हमेशा वाइट रहता है है ना? और इसके माध्यम से ध्वनि भी होती है है ना? हम्म हम्म। और इसके माध्यम से आप देखेंगे महाभारत शुरू होने के पहले भी शंख धुनी हुआ करता था जी और मंदिरों में भी तो होती है हाँ मंदिरों में भी होती है पूजा पाठ करने के पहले और घर में ये क्या देता है मैसेज ये इम्पोर्टेंट रोल है एक तो प्यूरिटी का मैसेज दे ही देता है मैसेज्ञ? दूसरा ये है अलर्ट करता है अलर्ट मैंने अभी सब कुछ पूछा आप जिस काम को करना है उसी को करो अटेंशन मांगे हाँ सावधान बी रेडी वॉटर ठीक है हाँ। तो ये अलर्टनेस और दूसरा मैसेज लोगों को देता है कि भाई सावधान हो जाओ और जो जो ज्ञान आपको मिला है जो जो नॉलेज आपको मिल रहा है वो दूसरों को देना अपने तक नहीं रखता है सीमित वो चीजें शंक ये कैसे बता रहा है कर रहा रहा है मेन अटेंशन मांग हा हाँ। और वो बता भी रहा है ना कि ये हो रहा है प्योरिटी की तरफ अटेंशन मांग रहा है हाँ। ये क्या ना वो है और प्लस जो कुछ आ, अनुभव आपने किया है वो दूसरे को बताने का भी प्रतीक है वो ओके हा क्य युद्ध तो एक जगह पे हो रहा था हुँ. और जो करने वाले वो तो सेना आ गए थे फिर सैंक बजाने की क्या जरूरत है वो तो लड़ाई कर लेते ना स्वयं को बजा के पूरी दुनिया को बताना था ना उनको हुँ. तो पूरी दुनिया को क्या बताना चाहते हो भाई भई ये समय चल रहा है कलयुग इसके बाद संगम इसके बाद सत्युग आएगा समय चक्र का ज्ञान सबको हो इसलिए स्नात करना पड़ता है हम्म ठीक है अब आखिर में हम लोग आगे चौथे अलंकार पे जिसको कहा जाता है चक्र और चक्र के लिए काफी जो चीजें हैं विष्णु के एक उंगली के अंदर दिखाते हैं चक्र घूमता हुआ दिखाते है और इसमें एक उंगली एंड उसके राउंड अप में ये भी बहुत रहस्यमय बात है चक्र घूम रहा है और उंगली के बीच उंगली एक खड़ी है ठीक है इसमें काफी रहस्य बत, बत, बता बता सकते हैं हम लोग एक तो एक को याद करो एक को याद करो अर्थात शिव को याद करो परमात्मा को याद करो और दूसरा चक्र घूम रहा है इट इज नॉट इन अ पोजिशन दट वो रुका हुआ है है ना वो घूमते हुए दिखाते हैं तो घूम क्या रहा है समय घूम रहा है समय का चक्र घूम रहा है और उसमें आपने कौन कौन से विलय किए अब क्या थे कैसे थे अब क्या हो आगे क्या बनना है। ये पूरा जो साइकिल है वो चलता है हाँ। तो वो चीजों को जानना है अब कई बार ऐसा बताते शास्त्रों में हाँ। विष्णु का चक्र जो घुमा तो आशुरो के गले कट गए सारे जैसे ही वो हैं, हाँ। तो जो अशु व्यास होते हैं, वो मर जाते हैं उससे हाँ। तो अब ऐसा किसी को मारना तो नहीं है परमात्मा आकर किसी को मारने की जो बात है वो तो नहीं सिखाएंगे ना क्योंकि अच्छे बुरे सब उसके बच्चे हैं तो वो कैसे किसी को मारने के लिए प्रेरित करेगा है ना हम्म हाँ। तो इसके पीछे रहस्य ये है कि हमारे मन के अंदर बहुत सारे राक्षस जमा हो गए हैं हाँ। हमें उन राक्षसों को खत्म करना है स्वदर्शन चक्र से जिसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र और जितना ये स्वयं का दर्शन आप करते रहेंगे चक्र घुमाते रहेंगे उतना आपकी अंतरात्मा शुद्ध होती जाएगी और आप जो है स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते चक्रवर्ती राजा बन जायेंगे ये रहस्य है उसमें ठीक है अब ये तीन देवताओं का जो रहस्य में बातें है वो मैंने बताया और इस तरफ जो विष्णु तो कम्प्लीट हो गया ओके okay. अब जी. ब्रह्मा एंड शंकर का भी स्वरूप को फिजिकली समझने की कोशिश करते हैं क्या सिंबॉलिक उनको बताया गया क्यों ऐसा बताया गया हुँ. ब्रह्मा ही एक कॉमन मैन है उसका प्रतिनिधित्व करता है साधारण का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है इसलिए वो साधारण है और दूसरी तरफ दूसरी तरफ शंकर को तो बताया गया है शंकर बिना कपड़े के बताया गया उनको तपस्या करते हुए तो अब ये जो है ये प्रतीक करता है वैराग्य का और महायोगी का तपस्या पुरुष न प्रतीक है वो जैसे ही ज्ञान शुरू हो जाता है आप मास्टर ब्रह्मा बनते हो और ज्ञान आचरण में लाते हो तो आप अलंकारी शंकर बन जाते हो और जैसे ही तपस्या आपकी पूरी हो जाती है तो आप पूछो के राज्य में आ जाते हो इज दलियर ओके अब हम लोग आगे चलेंगे सृष्टि चक्र की तरफ एक सेकेंड ये आपने जो बताया शंकर का वैराग आने से जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो लास्ट वर्ड आपने बोला तो तब आप तो विष्णु आ जाते हो तो शंकर को आप तो उसमें वापस क्यों विष्णु में क्यों लेके आ रहे हैं नहीं शंकर तो हाँ आप फिजिकली उसको नहीं समझो ना ब्रह्मा मीड टर्निंग नॉलेज राइट ज्ञान ठीक है ज्ञान वैराग्य ऐसा बोला जाता है ठीक है भक्ति ज्ञान वैराग्य भक्ति आप ऑलरेडी कर रहे हो अब आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है ब्रह्मा ब्रह्मार रूप में ज्ञान आपको मिल गया उसके बाद ज्ञान आते ही आपको वैराग्य आना शुरू होगा वैराग्य सेंस वो शंकर बिना कपड़े वाला जिनको बताया गया है हम्म हम्म। वैराग्य व्यक्ति ही तपस्या कर सकता है कोई भी व्यक्ति कर सकता है हुँ. कौन करेगा तपस्या जिसको वैराग आएगा ना हाँ शंकर हाँ, तो को एक चीजें उधर बताया गया है ठीक है और वैराग्य जिसको आ गया वो तपस्या करेगा और जो तपस्या करेगा वो फल भी प्राप्त करेगा ना का वही तो, तो, तो, तो दुनिया पे राज करेगा ना? न आगे बात समझ में जी ब्रह्मा विश्... ब्रह्मा शंकर एंड विष्णु तापना विनाश एंड पालना ऐसे बोला जाता है लेकिन हम लोग थोड़ा सा उसको इजी कर लेते हैं बिना समझ के बोल देते हैं तापना पालना विनाश ये रॉन्ग मेथड है ठीक है हेलो हाँ जी हाँ हाँ सुन दी क्योंकि जैसे हम कहते आये हैं ना मुंह में वैसे चढ़ा ब्रह्मा विष्णु महेश इसमें आप ब्रह्मा और आ, विश्णु, ब्रह्मा विष्णु को आप पहले बोल रहे हो विष्णु फिर ब्रह्मा फिर आप शंकर बोल रहे तो हम ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे बोलते आये ना इसलिए इसको क्योंकि वो इतना टैम में बदला हुआ है की थोड़ा सा करने में वो समझने में ना आई एम ट्राइंग टू उसको सेटल करने की कोशिश करें हाँ जी जी वही क्या है रॉन्ग कॉन्सेप्ट हमारे पास बैठे ना जैसे परमात्मा सर्वव्यापी है हाँ। उसको आप निकाल नहीं पा रहे हो लेकिन गलत कॉन्सेप्ट है ना वो परमात्मा सब जगह है सर्वव्यापी नहीं है भाई आप हाँ। उसको याद कर सकते हैं उससे शक्ति कहीं से भी ले सकते हैं हाँ। लेकिन वो सब जगह है ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है सर्वव्यापी नहीं है हाजिरा हु यू कैन गेट रिसीव एनी पावर एनी टाइम एनी वेयर वॉट नॉट देयर वेयर ठीक है तो any हाँ। okay? so, ये क्लियर हो गया ना जी। तापना विनाश एंड पालना ब्रह्मा शंकर कृष्ण हाँ। ओके okay. अब हम लोग चलेंगे जो चक्र पे हम लोग बात कर रहे थे अब चक्र को काल चक्र को समय को समझने की कोशिश करेंगे ठीक है तो ब्रह्मा को तो हमने एक सिर्फ कॉमन मैन और ज्ञान का नाम दिया इससे आगे आप इसको एक्सप्लेन नहीं करोगे उसके बार बार बारे में आपने कहा एक्सप्लेन किया विष्णु के बारे में लंबा चौड़ा हमने गजा कमल शंख और चक्र का किया ब्रह्मा के बारे में आपने बताया एक सिर्फ हमने इसको कॉमन मैन बोला और ज्ञान बोला हाँ कॉमन मैन का रिप्रेजेंटेशन करता है और उनको ज्ञान मिलता है और ज्ञान का चारिंग शुरू हो जाता है और वो ज्ञान बांटने का एज ए मैसेजर काम करता है फिर ठीक है और फिर वो जितना करता है उनको मिलता है एज एज ए जैसे दलाल एज एज ए जैसे दलाल सिंपल वे में ठीक है इसीलिए कि वो पहला मिल गया उनको और उनके द्वारा सबको मिल रहा है इसलिए ही गेटअप अच्छा पोजिशन उसको मिलता है नाश्ता बाद में लेकिन वो करता भी मेहनत उतना है ब्रह्मा जो है वो साधारण व्यक्ति से ब्रह्मा बनता है और ब्रह्मा बनकर वो ब्रह्मा जैसा पुरुषार्थ भी करता है हम्म। बहुत मेहनत करता है वो जीते जी अपने सारे जो है ना सेंट हु हैस सब कुछ दान में दे दिया वो एक स्टोरी है नह्मा की स्टोरी है ये जो है जीते जी अपने पूरे परिवार को छोड़ देता है और परिवार वालों को कुछ नहीं देता इसका जो व्यापारी था व्यापार था डायमंड का इसके पार्टनर और पार्टनर को बोलता है आई बंद करना चाहता हूँ तो वो तो शॉक हो जाता है लेकिन वो अपना पार्टनरशिप इसको पूरी तरह से आधा आधा करके वो देखता भी थे जो भी मिला सब मिल गया और वो सारा पैसा वो सीधे सीधे ही जाके एक संगठन बनाता है संस्थान छोटा सा वो मंडलीय और उसमें जो माताएं है रहते हैं उनको सारा सब देता है यू कैनोट बिलीव एंड हम लोग सोच के भी परेशान हो सकते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है वो oh, डन उसने hmm. किया उसने hmm. किया hmm. और घर वालों को बोला कि आप अपने हिसाब से मेरे साथ रहना चाहते हो तो मेरे ये नियम है रहो नहीं रहना चाहते तो यू कैन गो आई विल नॉट गिव एनी पैनी फॉर देट तो उसका क्लियर कॉन्सेप्ट था तो उसके साथ उसकी बहू आ गई तो इसीलिए हाँ तो इसीलिए इनका नाम प्रजापति ब्रह्मा रखा गया क्योंकि ब्रह्मा का आचरण जैसे आप व्याख्यान कर रहे हो हाँ। जैसे इसीलिए इन्होंने इनका इनको प्रजापति ब्रह्मा कहा जाता हाँ हाँ हाँ ओके ठीक है नाम बताओ कौन से चैप्टर आपने पूरे के ठीक है ओके ओम शांति ओके ओम शांति